उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण के अष्टादशकारी का देख लिए थे अभी अष्टम मंत्र मांडू के उपनिषद का अष्टम मंत्र पृष्ठा है स्वामी 64, सिक्स फोर आगे मंत्र टीका में तत्वपवादाभ पारिक्ञान तत्व में जो समर्थ है तत्वज्ञान में समर्थ कौन है उत्तमानं च तत्वज्ञान के लिए ये दो कोटि समर्थ होते हैं मध्यम और उत्तम मध्यम और असकृत उपदेशात ये साम ज्ञानम संभवती बार बार उपदेश होने पर ज्ञान हो जाता है अर्थात लगे रहते हैं और उत्तमानंद सकृत उपदेशात एक बार उपदेश हुआ निश्चय हो गया जगन है अर्थात में ही वो एकमात्र तत्व हूँ इस प्रकार के जिनको निष्ठा निष्ठा हो गए वो हो गया, तो गया उत्तमानंद ऐसे तत्वज्ञान में ये दो कोटि समर्थ है अधिकारीणाम इनके लिए अध्यारोपोपवादाभ्याम पार्थिक उपदिष्ट यहाँ तक अध्यारोपोप तत्व इसका व्याख्यान हुआ अध्यारोपवाद कहाँ हो गया कहते हैं कि आप विश्व तेजस प्राज इत्यादि ये सब कथन किए ये सब सृष्टि का प्रक्रिया ये सब कथन हो गया आगे आप कह दिए कि प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय उपदेशा द्वयंवादो नास्तिक भेद कथन ए, उपदेशा दया माया मतम इदम द्वैतम अद्वैत परमार्थत इस प्रकार की कह करके आप प्रपंच का फिर अपवाद कर दिए अर्थात प्रपंच है नहीं इस प्रकार कहती रजुसर्प का माया जैसे कह दिए ये सब अपवाद हो गया तो अध्यारोप अपवाद ये दोनों के द्वारा ज्ञान हो जाता है जो तत्व ज्ञान में समर्थ है मध्यम अथवा उत्तम इनको इदानिम तत्व ग्रहण असमर्थान अधमाधिकारीणाम आत्मध्यान विधानाय आरोप दृष्टि एवं अवस्टभ्य ब्याचे इधानीम तत्वज्ञान में जो असमर्थ है तत्वज्ञान में असमर्थ विशिष्ट अभिमान होने से शरीर मन बुद्धि इत्यादि के साथ अभिमान होने से ये ग्रहण में असमर्थ अधम अधिकारी नाम, तो इनका अभी तत्वग्रहण के लिए सामर्थ्य नहीं है उनके लिए आत्म ध्यान विधानय आत्मन ध्यान आत्म विषय का ध्यान करने के लिए आरोप दृष्टिम एवं अवस्टभ्य व्याचस्ते आरोप दृष्टि आरोप करके अभी ध्यान करेंगे आत्मा का क्योंकि आत्मा तो वास्तविक निर्विशेष है तो निर्विशेष का ध्यान कैसे करेंगे तो इसलिए कहते हैं आरोप दृष्टि कुछ आरोप करके उसमें उसका ध्यान करेंगे भाष्य में अभिधेय प्रधान ओंकार चतुष्पाद आत्मा प्रधान उंकार, तो ये उंकार का वाच्य क्या हो गया आत्मा ओंकार से आत्मा को कहा जाता है पहले कहा था अभिधेय ओंकार अभिधेय प्रधान ओंकार एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए यह ओंकार अभिधेय प्राधान्यन चतुष्प इति व्याख्यात इति तो जो ओंकार है वो अभिधेय प्राधान्य न अभिधेय अर्थात तो अर्थ वाच्य प्राधान्य नाच्य हो गया आत्मा आत्म प्राधान्य व्याख्यान किया गया ओंकार का व्याख्यान किन्तु आत्म प्राधान्य न कैसे कहते आत्मा का चार पाद कहा गया तो आत्मा का चार पाद कहा गया यहाँ तक तो ओंकार तो का कोई विभाग नहीं कहा गया ओंकार का किम कहा गया तस्य तस्व्याख्यान तूतम भवत भविष्यति इति सर्व कहा गया ओंकार का ही व्याख्यान ओंकार का व्याख्यान कह करके आत्मा का व्याख्यान आरम्भ करें जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञा इस प्रकार कह करके और ये सब आत्मा का पाद का व्याख्यान हो गया तो ओंकार का व्याख्यान करना था अब आत्मा का व्याख्यान कर दिए उसके लिए कहते हैं अभिधेय प्रधान आत्मा का व्याख्या ओंकार का व्याख्यान हुआ ओंकार का अभिधेय वाच्य हो गया आत्मा तो आत्मा का व्याख्यान यही ओंकार का व्याख्यान हो वाच्य को लेकर के इसके लिए टिप्पणी आगे देखें अभिधेय प्राधान्यम ओंकार से ओंकार और आत्मा ये दोनों तादात्म्य एक है इसलिए ओंकार का व्याख्यान कहे आत्मा का व्याख्यान कर दिये। हम घट का व्याख्यान करना था और व्याख्यान कर दिया कलश का तो घट का व्याख्यान हुआ नहीं हुआ कलश का घट का हुआ व्याख्यान करना था और कलश का व्याख्यान कर दिया हुआ तो इसी प्रकार के कहते हैं तो अभी ओंकार का व्याख्यान आरम्भ करके आत्मा का व्याख्यान कर दिए चार पांच तो ये कहते हैं कि तादात, आत्मतादात्म्य ओंकार आत्म में ओंकार आत्मतादात्म्य है तो आत्मा का चार पद का व्याख्यान होने से ओंकार का व्याख्यान हो गया ओंकार का व्याख्यान कैसे हुआ अभिधेय प्रधान है अभिधेय वाच्य तो शब्द का जो अर्थ अर्थ का व्याख्यान के द्वारा शब्द का व्याख्यान हो गया आगे क्या करेंगे आगे कहेंगे कि अभिधान प्राधान्य न ओंकार का व्याख्यान करेंगे आत्मा हो गया अभिधेय वाच्य अर्थ और ओंकार ये हो गया अभिधान शब्द अभी ओंकार का व्याख्यान करेंगे ओंकार का विभाग दिखा करके पहले ओंकार का व्याख्यान कर दे आत्मा का विभाग दिखा करके अभी ओंकार का व्याख्यान करेंगे ओंकार का विभाग दिखा करके ओंकार हो गया अभिधान पद वाचक आत्मा हो गया अर्थ वाच्य तो वाच्य को लेकर के व्याख्यान हो गया अभी वाचक जो ओंकार है उसी का व्याख्यान भी करेंगे न आरोप हुआ कि आत्मा में जो पाद है वो भी आरोपित तो। और अभी जो ओंकार का जो विभाग करेंगे ये भी सब आरोपित तो ही है तो अभी ओंकार का आत्मा के साथ तादात्म्य हो करके आत्मा का व्याख्यान करके सृष्टि कह करके लय कह करके आत्मा का सिद्ध कर दिए जिनको इतना हो गया हो गया जिनको नहीं हुआ वो ओंकार का आत्मा के साथ संबंध उसको ग्रहण नहीं होता है किंतु ओंकार के तो ओंकार ग्रहण हो जाए ओम है ना इसका भी विभाग कर देंगे एक अ है एक ऊ है एक म है उसको ग्रहण हो जाएगा तो उ म कह करके कहेंगे आप अ ऊपर ध्यान करना कर लेगा किंतु आत्मा का ध्यान करे कहेंगे आत्मा पदार्थ क्या है नहीं है आप कह देंगे जागरित स्थान प्रज्ञा सप्त एक मुखो सप्तांग इस प्रकार कह देंगे किन्तु वह तत्व ग्रहण में नहीं होगा आप वो बाकी जो कह देंगे जागरित स्थान यहाँ जागृत में हो एकोनविंशति मुखो कह दिया इतना सारे सात अंग ये सब कह दिया ये सब समझ जायेंगे किंतु तो आत्मा पदार्थ वह ग्रहण नहीं हो पाएगा किन्तु तो जब ओंकारेंगे हाँ ओंकार हम सुनते हैं ना जानते हैं ओ अभी कहते हैं इसके ऊपर अभ्यान करें तो ओंकार के ऊपर ध्यान करेंगे और कह देंगे कि ये जो ओंकार है ये आत्मा के साथ बराबर है उसका मात्रा और पाद आत्मा का पादा ओंकार का मात्रा ये दोनों समान करेंगे ओंकार के ऊपर ध्यान करते करते धीरे धीरे जब चित्त एकाग्र होगा वो आत्मा को समझेगा धीरे धीरे निर्विशेषण परम ब्रह्म साक्षात्कार कर तुम अनिश्वरा अनिश्वरा असमर्थ परम ब्रह्म तो निर्विशेष है किंतु साक्षात्कार करने के लिए जो असमर्थ है तेई मंदा अनुकंपियंत सविशेष निरूपण ही तो उनके ऊपर श्रुति अनुकंपा करता है सविशेष का निरूपण करके सविशेष निर्विशेष में विशेष कैसे आएगा आरोप करेंगे इसका निरूपण करके उसके द्वारा क्या होगा अगे कहते हैं वशी कृत मनसीना मनसी वशीकृत मनसी सती इन लोगों का मनो वशीभूत हो जाने पर कैसे होगा सगुण ब्रह्मशील सगुण ब्रह्म का शीलन करने से उपासना करने से ये जो हम लोग महिमा इत्यादि पाठ करते हैं वो सब इसी के लिए है तो सगुण ब्रह्मशीलनाथ तदेव आविर्भवेत साक्षात अपेत उपाधि कल्पन तो तदेव तद ब्रह्म एवं साक्षात आविर्भवेत उपाधि कल्पनम अपेत जो उपाधि सब आरोप करके ध्यान कर रहा था वो उपाधि रहित तो होकर के वही ब्रह्म आविर्भूत तो हो जाएगा इसलिए ये सब उपासना का विधान होता है ये सब चित्त को एकाग्र कराएगा पहले पहले हम जो महिमा पाठ करेंगे अगर दो सेकंड भी लगातार मन स्थिर हो जाए बड़ी बात है किंतु आप उसी को दस साल करेंगे देखेंगे फिर चित्त कितना एकाग्र हो जाता है ये धीरे धीरे होता है ये तो ये सब होने से फिर चित्त एकाग्र होने से फिर ग्रहण करेगा इसलिए यहाँ उपासना कहते हैं ये भी टीकाकर कहती है तभी तो अभी ओंकार जो अभिधान है तो अभिधान इसका भी विभाग करेंगे ये भी सब आरोपित है वास्तविक तो तो कुछ नहीं है भाष्य में अभिधेय प्रधान ओंकार चतुष्पाद आत्मा व्याख्यात ये हो गया अभिधेय हो गया आत्मा तादात्म्य न ओंकार का आत्मा के साथ तादात्म्य होकर के आत्मा का चार पाद व्याख्यान हो गया आगे अभी अभिध्यान प्रधान कहेंगे भाष्य में यह अर्थात यह, यह व्याख्यात आत्मा सो अयम आत्मा तो यह कह करके पूर्व परामर्श कर, कर दिए जो व्याख्यान कर दिया गया स अयम आत्मा वही आत्मा अधिकृत्य अक्षरम अधिकृत्य अभिधान प्राधान्य नर्ण्यनो अध्यक्षरम वही आत्मा अध्यक्षरम है अध्यक्षरम क्या है अक्षरम अधिकृत्य अभिधान प्राधान्य नर्ण्यन अक्षर को अधिकार करके ओम में जो अक्षर है अ म इत्यादि ये सब अक्षरों को अधिकार करके अधिकार करके था विषय बना करके अभिधान प्राधान्य न अभिधान हो गया ओम जो शब्द तो अभी ओम शब्द प्राधान्य न वर्ण्य मान उसका वर्णना किया जाएगा कर्म निशान वर्ण्यमान जो आत्मा अभिधेव प्राधान्य से वर्णना कर दिया गया था वो आत्मा अभी अभिधान प्राधान्य न ओंकार शब्द उसका जो अलग अलग मात्रा उसके प्राधान्य दे करके अभी वर्णन किया जाएगा इसलिए वो ही आत्मा जो कि ओंकार उसको अभी अध्यक्षर कह दिया गया क्योंकि अक्षरम अधिकृत्य वर्ण्यमान अक्षर को अधिकार करके अभिवर्ण अधिकार करना था विषय बना करके घट को अधिकार करके वर्ण्यमान था तो घट को विषय करके अधिकृतो अधिकृत कृते ग्रन्थे ग्रंथे अर्थात तो अधिकार करना विषय तो बना करके आगे मंत्र वो कहता है भाष्य में स्वयं आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्र पादा मात्रा, मात्रा से पादा अकार उकारो इति सो अयम आत्मा वो आत्मा वो आत्मा कहने से सहने से पूर्व का परामर्श करते हैं जो कि पाद के आधार पर व्याख्यान हो गया चार पाद गिर गया। उस आत्मा को अभी कहते हैं अक्षरम अक्षरम अर्थात तो अक्षर को अधिकार करके अभी व्याख्यान किया जाएगा इसलिए अध्यक्षरम ओंकार ओंकार अधिमात्र अधिमात्र जो अध्यक्षरम कहा गया वो अधिमात्र अध्यक्षरम अक्षरम अधिकृत्य वर्ण्यमान अभी अधिमात्रम मात्रा भी सह वर्तते अधिमात्र तो मात्रा के साथ क्योंकि ओंकार में भी चार मात्रा कहेंगे तो मात्रा की अधिमात्रम और अध्यक्षरम दोनों है वही ओंकार किंतु जब अक्षर को प्राधान्य करके व्याख्यान करेंगे अध्यक्षर कह देंगे मात्रा को बुद्धि में लेंगे तो तब तो उसको आप अधिमात्रम कह देंगे और ये मात्रा क्या है कहते हैं पादा मात्रा मात्राश्र पादा पाद किसका है आत्मा का और मात्रा ओंकार का अभी कहते हैं पादा मात्रा जो आत्मा का पाद है वो ही ओंकार का मात्र है और कहेंगे ठीक है पादा मात्रा जैसे कहेंगे जो घटा है वो मिट्टी है है जो मिट्टी है वो घटा है इस प्रकार की यहाँ न हो इसलिए कहते हैं मात्राश्र पादा अर्थात पार्श्व में अभिन्न इसलिए विपरीत कहते हैं जो तत्व है वही तोम है जो त्वम है वही तत्व है नहीं तो कहेंगे ये कि कार्यकारण भाव आदात्म्य एक उपादान उपादेय इस प्रकार के भाव न हो कहते हैं पूर्णतया ये अभिन्न है और अकार उकार मकार इति का ये तीन मात्रा हो गए अकार उकार मकार अर्थात अ उ म मर्णाकार अ को कहने के लिए हम अकार जोड़ देते हैं अच्छा। तो अक्षर ओकार तो कहने से ओकार कहने से? अक्षर भी ओकार कहने से ओ, ओ, ओ, इतने को लेना है अक्षर मात्रा ना? ना, ना। यह मात्रा अर्थात अंश अवय जो हम अ को एक मात्रा कहेजे मात्रा अर्थात तो वो ओंकार का है कि अवय व उसी को मात्रा जैसे आत्मा का पाद कह देते हैं तो अर्थात वहां आत्मा को विभाग जैसा मान लिए वहां विभाग अर्थात तो अन्य अन्य स्थिति में यहां इसी प्रकार की ये अर्थात तो ओंकार का अवयव विभाग कर देते हैं आगे टीका में हो गया अध्यक्षरम व्याकोती जो मंत्र में दिया सो यमात्मा अक्षर यह अध्यक्षरम क्या है तो भाष्य में कहते हैं अभिधान प्राधान्य वर्ण्य मन अक्षरम अधिकृत अक्षर को अधिकार करके अधिकार करकर तो करके अर्थात विषय बना करके अभिधान प्राधान्यन वर्ण्यम अभिधान प्राधान्य अच्छा अभिदान हो गया ओंकार ओंकार प्राधान्य न अभी वर्णना करेंगे आगे टीका में अध्यक्ष रित्र किम पुनस्तद अक्षरम इति प्रश्न पूर्वक थी अध्यक्ष रक्षर को अधिकार करके व्याख्यान करेंगे इसलिए अध्यक्ष रो ये जो अध्यक्ष रित्यत्र ये अक्षर चीज क्या है इसको पूछते हैं जिसको अधिकार करके आप अभी व्याख्यान करेंगे जिसको विषय बना करके व्याख्यान करेंगे भाष्य में पूछते हैं किम पुनस्तद अक्षरम? वो अक्षर क्या है इतिहा ओंकार अभी ओंकार जो अभिधान है वाचक है उसको अधिक विषय बना करके व्याख्यान करेंगे तीका में तेषणान्तर दर्शयती तस्वीर दो नंबर टिप्पणी तस् ओंकार अभिन्न से ओंकार अभिन्न जो आत्मा है अभी उसका व्याख्यान करेंगे लेंगे क्योंकि यहाँ कहा गया कि अध्यक्षर अर्थात आप अक्षर को विषय बना करके व्याख्यान करेंगे तो अभी अक्षर कौन है कहते हैं ओम उसमें किन्तु तीन विभाग है उसको मात्रा कहेंगे इसी को कहने के लिए आगे कह दिया अधिमात्रम जो ओंकार है वही अध्यक्षर है अक्षर को विषय बना करके व्याख्यान करेंगे जो ओंकार है वही अधिमात्रा है क्यों कहते हैं मात्रा के साथ रहता है तो जो अक्षर कह देने से उसका अंदर में चार मात्रा है और वो ऐसे यहाँ तीन कह दिया आगे कहीं का अमात्र चतुर्थ जैसे वहां तूर्य चतुर्थ कह दिया वास्तविक तो ओंकार का अवयव तीन जैसे आत्मा का तीन पाद हो गया और चतुर्थ पाद जो कह दिए कहते हैं वो पाद तो और अर्थात ये तीन पाद का दृष्टि से इसको चतुर्थ कहते हैं वो वास्तविक पाद नहीं है इसी प्रकार कि यहाँ भी ओंकार का तो मात्रा तीन होंगे उ और म ये तीन का दृष्टि से जो अमात्र उसको कहेंगे अमात्र अमात्रा नहीं है फिर भी उसको चतुर्थ कह देंगे कहेंगे ये तीन है ना इस दृष्टि से हम उसको चतुर्थ कह देते हैं वास्तविक वो तो तीनों का अनिष्ठान है वो तीनों के साथ हो रहने वाला है टीका में तस्य विशेषणांतरम आह तस्य तस्था ये ओंकार का और दूसरा विशेषण कहते हैं जो कि आत्मा के साथ अभिन्न है भाष्य में स्वयं ओंकारः ओंकार पादश प्रभिमात्र मात्रा अधिकृत वर्तते इति स्वयं ओंकार जो ओंकार वो कौन है अभियोग अध्यक्षरम ये जो अध्यक्षरम ओंकार पादश उसको पादश अर्थात एक एक भाग करेंगे अवयश प्रमान विभाग करने से अधिमात्रम हो जाएगा वो क्यों कहते मात्रम अधिकृत्य वर्तते मात्रम अवयव अवयव को ले करके रहता है अर्थात अवयव वाला है इति अधिमात्रम आत्मा ही पादशो विभज्यते पूर्व पक्ष का शंका है आत्मा पादसो और पादशो विभज्यतेंकारो व्यवतिष्ठते तथा कथम पादसो विभज्य अधिमात्रत्वमिति आत्मा का पाद है और ओंकार का मात्रा है तो ऐसा स्थिति में आत्मा ही पादशो विभज्यता पहले कहो करके आ गए और अभी कह दे की मात्र अधिकृत्य ओंकारष्ठ ओंकार तो मात्रा के साथ रहता है अर्थात तो इसका तीन मात्रा है और अभी भाष्यकार क्या कहते हैं स्वयं ओंकारो पादस्य प्रभ्यमान आत्मा का पाद है ओंकार का मात्रा है और अभी आप कहते ओंकारो पादश विभाग किया जाएगा पाद तो आत्मा का है इस प्रकार के संशय होने से पूर्व पक्ष कहता है तत् कथम पाद स्व विभज्य पादश विभज्य होता है आत्मा तो जो पादश विभज्य मान होता है उसको अधिमात्र कैसे कह देंगे आपको यहाँ कहना चाहिए था कि मात्रा भी प्रभज्य मान इस प्रकार कहना चाहिए था तो पादश कैसे कहे ये पृछती टीका में कथम पूर्व पक्षी इतना हो गया कथम कथम अर्थात तो प्रश्न जो टीका में दे दिए पाद आत्मा का है ओंकार का मात्रा है अभी आप आत्मा का ओंकार का पाद कैसे कह दिए ये उसका प्रश्न हुआ इसका उत्तर देते हैं भाष्य में आत्मनो ये पादस्थे ओंकारो से मात्रा हा। जो आत्मा का पाद है वो ही ओंकार का मात्रा है का स्थाहाराम आगे चाहिए का स्थाहा आगे विराम चाहिए तो वो जो मात्रा ओंकार का मात्रा ये कौन है जो कि आत्मा के पाद के साथ बराबर है कहते हैं अकार उकारो इति टीका में पादान मात्राण च एकत्वाद अविरुद्धम इतिहा पादान मात्राण च एक पाद किसका है आत्मा का और मात्रा ओंकार का कहते हैं कि एकत्वा ये एक ही है एत अविरुद्धम तो जिस समय में मैं जागृत हूं ऐसे अनुभव आता है उस समय में हम लोग अभी तक पढ़ लिया कि अभी मैं विश्व हूं अभी कहेंगे मैं अकार हूं जो मैं विश्व हूं वही मैं अकार हूं इसी प्रकार की ये आत्मा का पाद और ओंकार का मात्रा इसके साथ ध्यान करना है जब ओंकार उच्चारण करेगा औ को लंबा करेगा अर्थात अभी वो ओंकार का प्रथम मात्रा विश्व मान करके अर्थात जागृत में महत्व बुद्धि वाला होने से अ को दीर्घ करके उ को ह्रस करके ओंकार उच्चारण करके ध्यान करेगा इस प्रकार की ये जब कुछ काल ध्यान करेगा तो आगे फिर धीरे धीरे स्वतः जो वो ओम उच्चारण करेगा छोटा हो जाएगा ओ दीर्घ रहेगा फिर जब वैसे चलता रहेगा धीरे धीरे उसको ये चित्र उतना मनोराज्य नहीं करेगा ये जो तेजस अवस्था ये क्षीर्ण हो जाएगा क्षीर्ण हो जाने से शांत रहेगा तो उसका म लंबा होगा इस प्रकार की अ तो छोटा हो जाएगा म लंबा होगा ये फिर चलेगा आगे कहेंगे और अ उ म ये सब छोटा हो जाएंगे एक मौ पूरा हो गया दूसरा अ उच्चारण होना है वो बीच वाला जो अंतरालय वो उसको अधिक समय रहेगा तो इसको कहेंगे ये मात्र आगे तुर अवस्था आया इस प्रकार की ओंकार का ये साधन करना है ये सब किंतु कठिन चीज है अर्थात चित्त अगर बहुत शुद्ध नहीं है तो इसको करेगा तो ये जबरदस्त इसको हानि भी कर दे सकता है पहले तो विक्षेप करेगा बहुत भयंकर विक्षेप करेगा अगर उसको वो जान नहीं पाएगा फिर जबरदस्त करेगा तो ये अलग कर देगा अलग कर देगा अर्थात तो ये और शरीर के साथ तादात्म्य नहीं रखेगा तो नहीं रखने से फिर वो पागल लेने लेने हो जाएगा कैसे तो जैसी वर्ण का क्या हो उब जागृत स्वप्न और सुसुप्ति इसका लय होगा धीरे धीरे ओह ये तो ऋषि लोग देखे हैं कि अ कहने से ये अर्थात ये पूरा जाग्रत को ग्रहण करता है आगे देंगे इसको आगे मंत्र में इसको कहेंगे क्यों औकार कर करके जाग्रत को लेते हैं आगे देंगे औकारो भी सर्वाक पूरा जगत अकार रूप ही है स्थूल जगत अकार रूप ही है इस प्रकार कहेंगे अच्छा ये मंत्र पूरा हुआ आगे कहते हैं टीका में मध्ये मध्ये नियमयति और मात्रा इसमें विश्व का है अथवा ओंकार का है आत्मा का जो विश्वाख्य विशेष ये आत्मा का प्रथम पाद है ये ओंकार का भी जो प्रथम अक्षर है का अकाराख्य पाठ चाहिए संशोधन विशेष काराख्य काराख्य विशेष अकाराख्य विशेष अकार नामक विशेष अकाराख्य विशेषत्व नियमयती जो विश्व है आत्मा का प्रथम पाद है वो ओंकार का प्रथम मात्रा जो अकार है अकार नामक जो विशेष है उसके साथ बराबर है इसको नियमयती निर्धारयति। विश्व अकार है उसको निर्धारण करवाते हैं। तत्र भाष्य में तत्र विशेष नियम क्रिय विशेषनियम करते हैं कौन किसके साथ बराबर है भी भी तीन पाद है, यहां भी तीन है है मात्रा मंत्र है जागरितनोंकार प्रथमा मात्रा आदि आप्तेरादिम्वाद वा कामन आपनुति हे सर्वान् आदिश्च एवं आदिश्चद जागरित जागरित स्थान में अभिमान करने वाला को क्या कहा गया था वैश्वानरह मांडुके में विश्व वैश्वानरह को समान लेकर के चलते हैं तो वहाँ भी जब मंत्र भी कहा था जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांगो एक सप्ताह एक उन्विंशति उन मुख वैश्वान प्रथम पाद वैश्वान कहा था आगे जब द्वितीय पाद में आया वहाँ तो सह दिया हिरण नहीं कहा तो वहाँ फिर विचार दिए थे एक जगह में एक अवस्था में समष्टि को कहा वैश्वान को कहा वहां विश्व को नहीं कहा द्वितीय अवस्था में आने के समय में तेजस्व तो को कह दिया व्यष्टि को कह दिया तो ये दोनों एक कैसे माना जाएंगे? तो कह देंगे समष्टि व्यष्टि एक है यही मांडो के उपनिषद का अर्थ तात्पर्य है अभी यहाँ कहते हैं जागरित स्थान बहुग्रह है जागरित स्थान यश वो वैश्वान है तो कहते हैं वही अकार है ओंकार का अकार वैश्वानर है और अकार हो गया प्रथमा मात्रा तो क्यों इसको दोनों को बराबर कर दें कहते हैं आपतेर आदि मतवादा आपती ये दोनों में समान है वैश्वानर और अकार में दोनों में आपती है आपती अर्था व्याप्ति वैश्वानर भी पूरा स्थूल जगत को व्याप्त करता है और अकार भी पूरा स्थल को सारे शब्द को व्याप्त करता है वैश्वान ये अर्थ को लेकर के हो गया क्यों कह दिया गया था अभिधेय प्राधान्य न्याख्यान हुआ अभिधेय अर्थ अभी अकार कहते हैं अकार हो गया अभिधान वाचक लेकर के जितने सारे वाचक शब्द है सबको व्याप्त करेगा ये अकार अकार वो बे सर्वाक इस प्रकार कहेंगे तो अर्थात तो सारे वाचक अभिधान सब अकार है जितने और जितने अभिधेय अर्थ है सब वैश्वानर के अंदर आ जाएंगे तो होने से वाच्य और वाचक ये दोनों अभिन्न ये भी पहले विचार आया था तो होने से अकार ये वैश्वान हो जाएगा प्रथम साधर्म देखा है आपते है पंचमी हेतु में अर्थात हे तो दोनों में साधर्म क्या है आपते है आपती होने से आपती अर्था व्याप्ति दोनों ही व्याप्ति कर व्याप्त होते हैं आगे आदि मतवाद साधर्म्य है वैश्वान आदि है तीनों पाद में और यहाँ भी आदि है तो ये साधर्म्य हुआ एक एक ही दोनों ही व्यापक है और दोनों प्रथम है तो होने से वैश्वान अकार है इस प्रकार के ध्यान करना है ये ध्यान करने से क्या होगा कहते आपनोति हो अपनोती वे सर्वान कामान सारे कामना को वो प्राप्त कर, कर लेता है आपनो थी व्यापनो थी उसका सारे कामना को सारे इच्छा को व्याप्त कर जाएगा ए, ये जो खुला है, कर, है खुला है, वो में कहीं है ये आई हाँ ये सिद्धांत में हाँ संवर्ध्य ये प्रथम खंड प्रथम खंड में ये अभ्यभाव समास में विषवृक्ष संवर्ध्य न सांप्रत स्वयं वो असंप्रत समास में जो समास में जो समास से ना। है हाँ समास ना। ना, है ना ना ना ना अवैभवंड अवैभव न्वितीयखंड विशवृक्षो संवर्ध्य स्वयं छेद अतम सिद्धांत है आ गया तो सिद्धांत महोदय स्वयं छेद्रतचार यह है थोड़ा लास्ट लास्ट को यही से बामा पार्स में ऊपर में है कर्म प्रवचन कर्म प्रवचन द्वितीय प्रकरण अंतरांतर युग सर अच्छा आ, उसमें नहीं दिखाएगा ना ये जो विष ओपी इतना टाइप करने से भी दिखाएगा नहीं बिल आप लोग खोजे नहीं क्या उसमें ना ना ना, ना। ये आ, करम प्रवचन कहते हैं तो कहीं नहीं है ना वो जो आप जो अष्टाध्यायी डॉट में खोजे नहीं हाँ ना अष्टाध्यायी डॉट वो तो उसमें कोई भी शब्द टाइप करने से वो दिखाएगा ना ये कहाँ है ये की ुक्तवत व्यक्ति वचन है एक दो युक्तवत है है है पे भी आया ये अच्छा अच्छा वो तो द्वितीय खंड में आएगा ये पूरा दिखा देगा दिखाते कहाँ आए हैं कर्मणि कर्मणि में ये बोला था दोन दोमेंग खोज अच्छा कर्मणि द्वितीय सूत्र में खोज लीजिए कर्मणि द्वितीया हाँ कर्मणि द्वितीय में है कर्मणि द्वितिया रूपी युक्त व्यक्ति वचन है द्वितीय खंड चलिए धीरे धीरे बुद्धि कमजोर होने से उनको सब के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा मानव क्षतिम चमण द्वितीय है मूल में है विषय वृक्षों पर संवर्ध्य स्वयं से तुम मूल में है बहुत जगह में है और युक्त तृतीय सब तक में बोल रहा हूँ वहाँ भी देती है अच्छा बाल बंद तो इतना आसान तो है बढ़िया बीच में भी पे ठीक है है ये बीमा वाला तो कम से कम एक काम भाई किए हैं, शास्त्र को थोड़ा बचाने के लिए अच्छा किए हैं ठीक है हम लोग देख रहे थे प्रथमा मात्रा ये इसको क्या प्राप्त हो जाएगा आपनोति हई सर्वान् कामन सारे अपनोति व्यापनौती प्राप्त कर लेता है उसका जो सब काम हो वो सब को प्राप्त कर लेता है और आदिश्च भवती यो एवं भव वेद आदि प्रथम हो जाता है वो जहाँ रहेगा वहाँ का प्रथम हो जाएगा य एवं वेद वेद उपासते अभी उपासना का प्रकरण आरंभ हुआ जो इस प्रकार की उपासना करता है आदि प्रथम हो जाता है टीका में भाष्य में जागरित यह यंकार से अकार प्रथमा मात्रा जो जागरित स्थान है वो ओंकार का अकार है अकार ओंकार का प्रथम मात्रा है आदि ना आदिश्च आदिश होती एवं वेद ऐसा है ना ये तो फल कथन में तो आदि पहले है आदि मतवाद ये आदि है वो तो हेतु क्यों दोनों को समान करेंगे पहला जो आदि मतवाद आदि मत है वहाँ आदि नहीं आदि मतवाद अर्थात वैश्वान और, और अकार ये दोनों में आदि आदिमत्व रहेगा ये सादृश्य होने से दोनों एक कहा गया और ये ऐक्य का उपासना का फल क्या है कहते हैं सर्वत्र ये आदि बन जाएगा प्रथम बन जाएगा ये तो फल कथन में आदि आदि आदिमहत्व दोनों में साधर्म्य है आदि ये फल है अलग अलग है वहां आदि महत्व यहाँ आदि फल आदि महत्व का अर्थ आदि है एक साधर्म्य का हेतु एक फल दोनों अलग अलग विचार है आदि फल ऐसा आदि फल क्या हो आदि आदि का क्या प्रथम मैं सर्वकामन आदि सर्वकामन कामान न अपनोति होवे वे सर्वान कामान यहां तक वाक्य पूरा हो गया आगे आदिश्य भवति आदिश्य भवती आगे के साथ कामान के साथ नहीं अपनोति होवे गई सर्वान कामान एक वाक्य हो गया एक फल हो गया क्यों दो सादृश्य को लेकर के दोनों में औकार और वैश्वान में साम्य कहा गया दो सादृश्य के ऊपर वो ध्यान करेगा दो सादृश्य के ऊपर ध्यान करेगा तो उसको दो फल मिलना चाहिए इसलिए कहते हैं कि वो जो व्याप्ति के ऊपर ध्यान करेगा तो सारे कामना को प्राप्त कर लेगा सारे कामों को व्याप्त कर लेगा क्योंकि व्याप्ति के ऊपर ध्यान क्या अभी आदि के ऊपर ध्यान करेगा तो आदि बन जाएगा तो ये दो ध्यान का विषय होने से दो फलों का कथन किया जाए ठीक है मैं ओर एक सादृश्य सती आरोपितुम सत्यम अन्यत्र तस्मिन् आरोप तथा अन्य सती है तस्पन्दर्शनाथाच तदारोप प्रयोजक सादृश्य पृछते पूर्वपक्ष कह रहा हैकार आरोप शक्यम अगर दोनों में सादृश्य है तो तभी कह सकते हैं कि ये दोनों एक हैं तो भी कहते हैं सादृश्य होने के लिए अन्यत्र सती तस्मिन आरोप संदर्शनाथ पदार्थ अगर अन्यत्र कहीं है तो अन्यत्र आप कह सकते हैं जैसे कहेंगे कि वो का सादृश्य गवय में है, है तब हमको एक सादृश्य चीज का ज्ञान हुआ ये सादृश्य यहाँ ऐसा होता है ऐसे हम अन्यत्र भी सादृश्य खोज सकते हैं तो पूर्व पक्ष का कहना है कि अन्यत्र सती एव अन्य अन्यस्मिन आरोप संदर्शनात् यहाँ क्या करते हैं सादृश्य का आरोप करते हैं तो सादृश्य अन्यत्र कहीं होना चाहिए तो इसको कहते हैं तथाच किम तद आरोप प्रयोजकम सादृश्य गो गवय में है इसी प्रकार यहाँ भी आप सादृश्य कहते हैं यहाँ सादृश्य कहने के लिए क्या कारण है प्रयोजक क्या है तो वहाँ गो गए में सादृश्य क्यों हो गया कहीं जैसा दिखता है ऐसा दिखता है सिंह है खूर है पाँव है चार पाओ वाला है ऐसे सादृश्य हो गया यहाँ ऐसे सादृश्य का आरोप करते हैं इसका प्रयोजक क्या है प्रयोजकता कारण क्या है क्या होने से आप सादृश्य कहते हैं भाष्य में केन अन अर्थात दोनों में सादृश्य कहने के लिए दोनों में कोई सामान्य धर्म रहना चाहिए पूछते हैं के अन सामान्य न में सामान्य उपन्यास परम श्रुतिम अवतारयति दोनों में सामान्य है उसको कहने वाली जो श्रुति है उसको अभी अवतारण करवाते हैं जो मंत्र में कहा गया आगे आपतेर आदि मत ये सामान्य कहता है मंत्र में तो ये श्रुति को अवतारण करवाते हैं भगवान वास आह आह कह कर करके वो श्रुति का अवतारण करते है आगे देते हैं श्रुति आपतेर आपतेर अर्थात पंचमी है हेतु में तो अभी कहते हैं आपते में प्रकृति क्या है आप्ति, आप्ति। कहते हैं आपतीर व्यापतिर आपती का अर्थ व्याप्ति तो इसका अर्थ अकारेण सर्वाघ व्याप्ता अकार के द्वारा सारे बाघ व्याप्त है उसके लिए भी प्रमाण देते है अकारो वही सर्वाक अकार ही सारे वाक है इति श्रुते है ऐत्य में तो ये जितने सारे वाग होते हैं ये सब वर्णों को लेकर के चलेंगे और वर्णों जितने होंगे हल वर्ण होंगे वो सब अच को लेंगे साथ में बिना अच में हल नहीं चलेंगे और जितने सारे अच है उसमें चार वर्ण जो एच होते हैं ए ओ इनमें अ है हो गया और जो री और री इसमें भी अ है नहीं तो अब जब उसको गुण कर देते हैं री को गुण करने से क्या लिख देते हैं और, और लिख देते हैं और री को अ कहाँ से आ गया तो कितने हैं री री ये दोनों में भी अ है और अ तो अ है ही बाकी और बच गया ई और उ और जो ई है ये अ का पुत्र है अश से मिति अत हो करके इसलिए और कृष्ण इ प्रत्युग्न कह देता तो तो होने से ये ई इसका भी उत्पत्ति ये अ से हुआ है तो होने से सभी वर्ण देखिए अ से आगे सब चले तो ओ नहीं बाकी क्या बोलो बच गया है कि ऊ का अभियम को स्मरण है ये एक है नंदी केशवर काशी का उसमें ये सब दिया है अकारोवे सर्वाभा की ओ ही सारे वर्ण है कैसे है उसमें लिखा है ये ऊ भी कैसे अ के साथ संबंधी है उसको वहां भी दिया था मैं थोड़ा स्मरण नहीं हो रहा है तो बाकी तो केवल वो को छोड़ के बाकी सब तो ऐसे ही है अकार तो सारे वर्ण जो है वो अकार के ऊपर निर्भरशील है तो इसलिए अकार वो भी सर्वाभाग कैसे करते हैं तो जैसे अकार के द्वारा सारे बाक प्रपंच अर्थात सारे अभिधान वाचक व्याप्त हो गए तथा तो वैश्वान औरेन, वैश्वान औरेन जगत वैश्वान के द्वारा पूरा जगत स्थूल जगत व्याप्त है तस्य हई है तस् आत्मनो वैश्वानरस्य से मूर्ध सुते इत्यादि सुते ये जो दीवलोक है वो वैश्वानर का मूर्धा है जो पृथ्वी है वैश्वानर का पाद है जो आकाश है वो वैश्वानर का शरीर का मध्य मध्यभाग है अर्थात ये पूरा स्थूल जगत वैश्वानर ही है तो जितने सारे वाच्य है सब वैश्वानर जितने सारे वाचक है सब ह तो होने से अकार और वैश्वान ये दोनों में व्याप्ति समान है टीका में व्याप्ति में अकार से श्रुतिपन्यास न्यन अकार व्यापक है अकार का व्याप्ति श्रुति प्रमाण दे करके अभी कहते हैं भाष्य में कहते हैं अकारो भी सर्वाभा की श्रूते हैं आगे टीका में अच्छा असमय पूर्णम पूर्णमित पूर्णा पूर्णमुगछ से पूर्णशा ओ